तो भी चेतन है, को भी की का के कैसा है है, समय समय की का उस उस कोई के कैसा इसको सुनने देखते चीतन धाम क्योंकि किसी कलाकार तो तो तो तो तो तो की कला कलाकार की उत्कंठा किसी में उत्पन्न हो जाती है तो वो सखी श्री किशोर से अनुमति लेकर के जब यमुना पर जाती है वहां पर कोई सखी कहती है कि तर ले नकुर विलमर दे हम कहती क्यों सकी? यहाँ पर क्या? कोई आपत्ति है क्या कोई इस घाट के ऊपर शेरवे लगता है इसलिए हमसे कह रही है यहां से भाग जा अभी कोई हिंसक आने वाला फुल नहीं, नहीं, नहीं है। एक मोहन है वो अपनी बंशी में ऐसा मोहन नाग नाग कि यदि वो मोहन स्वर का तेरे काम में पड़ गया तो तू घर के कामकाज की नहीं रहेगी हम तो कह रहे हैं वाह हम ऐसी वैसे थोड़ी है हम तो परिव्रताओं में मुठबी हैं हम जान बुझ करके वहां जब रुक जाती हैं और शाम सुंदर अपने बेड़ नाग को बचाते हैं तो... ाम हम जो चेतन है वो हो जाती है जड़ यमुना की धारा वो भी हो जाती है जड़ हमारा घड़ा बहते बहते कितनी दूर चला गया वहां पर अटका हुआ है यमुना की धारा रुक गई है तो ना हमें अपने घड़े को पकड़ने की चिंता है ना अपने ओढ़ना की चिंता है ना अपने लोक लाज की चिंता है तो जड़ हो जाए चेतन चेतन हो जाए जड़ अरि सखी पहले बेन नाम करके एक राजा हुआ था उसने घोषणा की कि न नष्टभ्यम न दातव्यम न कोई यज्ञ मत करो दान मत करो हवन मत करो धर्म का त्याग कर दो केवल मेरी आराधना करो मालूम होता है वो बेन ही बेणु बन करके उत्पन्न हुआ है बेन समू दत्त बेणु यो बलात् बदते धर्मम अधर्म जो धर्म को तो अधर्म घोषित कर रहा है और परमात्मा की पूजा न करके एक जीव की पूजा करने के लिए जगत को आदेश प्रदान कर रहा है तो यो बलात् बदते धर्म बधर्म मानव अपनी को के कारण वो दुखी हो गया बुद्धिजन तो काना खुशी कर ही रहे हैं ऐसे बेन की बड़ी निंदा हुई विद्वानों ने भी ब्राह्मणों ने भी उसको आकर के समझाने की हिम्मत की और उसकी निंदा भी की परंतु निंदा करने पर भी वो नहीं माना अतः उसको कहीं शाप दिया गया और साप होकर के मानू पड़ता है वह बेन ही बेड़ू बनकर के उत्पन्न हुआ है सगे वो बेन था ये बेनू है मात्रा भी तो लगी इसमें बोलो जो व्यक्ति ज़्यादा बदनाम हो जाता है वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपना मुंह ढक करके फिर जगत में आता है इसी तरह से मानो बेन ने उड़ रूपी ओढ़नी ओढ़ ली है और वो ओढ़नी ओढ़ करके वह अब संसार में बेन की जगह अपना बेन नाम नहीं दिखा रहा है बेनु नाम दिखा रहा है और अपना नाम बदल करके अपना रूप बदल करके वह यहाँ हुआ जैसे उस बेन ने धर्म को अधर्म किया इसी प्रकार ये बेणु भी धर्म को अधर्म करने वाली होकर के प्रकट हुई है तो यो बलात् बलत धर्म तक निज निंदा जो है उसे उदंतित होकर के उससे कहीं निंदित होकर के इसने उकार की रो ओढ़ी उसको धारण कर ली है अभ्यास के कारण हमारे चरण जब शाम सुंदर बेड़ उपादन बंद कर लेते हैं गैयाएं लौट जाती हैं तब हमारे चरण अभ्यास के कारण जाने कब अपने घर पहुंच जाते हैं हमको पता नहीं है यह विचार नहीं है कि हमको जाना है अभ्यास के कारण चरण अपने आप ही जब घर में पहुंचते हैं और हम रसोई करने के लिए बैठती हैं तब चूल्हे में लगी हुई जो लकड़ी उनसे तो मधुधारा प्रवाहित तो होने लगती है और हम रसोई करते करते उस वेणुनाथ का स्मरण करके मूर्छित हो जाती हैं जड़ हो जाती हैं जड़ अवस्था में ही रहती हैं इस प्रकार ये वेणु मानो धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म करने वाली है दूसरे दिन शाम संध्या जिस समय मिलते हैं मध्याह्न लीला में उस समय उल्हा देती हुई यही कहती हैं शिप्रिया प्रिया श्री गोपीगढ़ के मुर रंधन समय मा को मुरली महो मधुरम नीरसे इंधन रसताम कृषाण अपेती कृष्ण तनुताम बुल प्यारे सब समय बंशी बजाया करो परंतु जब हम रसोई करती हूं उस समय वैशी मत बजाया करो क्योंकि नीरस जो सूखा काट है उसमें से तो मध्यधारा प्रवाहित हो जाती है और इस सूखे काटने, काट से कहीं मध्यधारा प्रकट होती है क्या परंतु हमारे ईंधन से मध्यधारा प्रवाहित हो जाती है और हम चेतन जो हैं, वो हो जाती है जड़ और कृषाणु आप कृषि जो कृषाणु माने अग्नि वह भी कृष्णतनता को अर्थात बुझती हुई चली जाती है आनंद में हमारे अश्रु लकड़ी से निकलने वाली इतनी प्रचुर मात्रा में धारा गिनती है कि अग्नि उल्टी बुझ जाती है तो कृषाणु भी कृषाणु अग्नि को कहते हैं और वो कृषाणु भी कृष्ण तुता को प्राप्त कर लेती है इसलिए बंशी तो सचेतन रघुदूरे अचेतन सचेतन करे, सचेतन दूर रहे ये अचेतन को भी चेतन करती है तुमार अधर बड़ बाजीघर अरे श्याम सुंदर तुम्हारे अधर बहुत बड़े बाजीगर हैं। अली सखी श्याम सुंदर के अधर जादूगर हैं। वे जड़ को चेतन चेतन को जड़ कर देते हैं और ऐसी स्थिति में श्री वो वेणुनाथ जैसे हमको चुनौती देती हुई कह रहा है कि अरे धन की धनियानिओ अपने धन की तुम रक्षा नहीं करोगी धन को खुला छोड़ दोगी तो जिसको जैसा उपयोग करना है वैसा वो उसका उपयोग करेगा यदि तुम्हें अपने धन को बचाना है तो जल्दी से यहां आओ तो तुम्हारा धन बच सकता है धन कौन सा है बोले श्याम सुंदर का अधरा, अधरा दामोदर अधर सुधाम अपी गोपी का नाम ये दामोदर की अधर सुधा गोपियों की संपत्ति है यदि तुम्हें अपने धन की रक्षा करनी है तो अपने धन के पास में आकर के धन को संभालो उसको ताले कुंजी में बंद करके रखो तो धन की सुरक्षा रहेगी यदि खुला छोड़ोगी तो जिसको मिलेगा वो उसका उपयोग करेगा तुम जब आओगी यहां तो मैं दूर हट जाऊंगा और यदि नहीं आ रही हो तो मैं तो इसका उपयोग करूंगा पीछे मैं तो इस का पान करूंगा ये बेड़ू गजर गरज गरज करके हमसे कहता है इसलिए तुम जल्दी से यहां आओ और आकर के अपने धन का यदि सुरक्षा उपयोग स्वयं करोगी तो कोई दूसरा उस धन का उपयोग करने के लिए साहस नहीं करेगा इसलिए तुम्हारा आधार बड़ बाजीगर तुम्हारे आधार बाजीगर हैं और इस बाजीगर है हमको मोहित कर लिया और हमारे सामने ही हमारे धन का ये उपयोग कर रहा है हाँ, कैसे अपने धन की हम रक्षा करें रक्षा कर तोमार बेणु शुष्के धन तार है इंद्रिय मन तारे आपना प्याय निरंतर अब जादूगर है इस जादूगर की एक विशेषता है कि यह निर्जीव जड़ पदार्थ को भी चेतन बना करके दिखा देता है इसके जादू में इतनी सामर्थ्य है कि एक सूखी लक, लकड़ी वह भी जैसे हमसे बोलने लगती है हमको चुनौती देने लगती है तुम वेणु शुष्क इंधन तुम्हारी बेणु तो शुष्क ईंधन है ईंधन है सूखा हुआ है, तार हाँ, इस सूखी निर्जीव में भी श्याम सुंदर के आधार ये जादूगर बनकर के इस आधार में इंद्री और मन इनको उत्पन्न कर देते हैं और ये बेणु अपने छिद्रों के द्वारा उस रस का निरंतर निरंतर पान करती है उनको छोड़ना नहीं चाहती है तारे आपना प्याय निरंतर इस रूखी को चेतन बना करके श्री श्यामसुंदर उसे अधरामृत निरंतर निरंतर पान कराते हैं वेणु दृष्ट पुरुष है हाय हाय ये कैसी वेणु पुरुष जाति होकर के भी कैसी दृष्टि है कि पुरुषाधर पिया पिया पुरुष के अधर का ही ये पान करती हुई विराजमान हो रही है गोपी गढ़े निज पान और चिल्ला चिल्ला करके कर कहती है कि अरे गोपियों अपने धन की यदि रक्षा नहीं करोगी तो मैं तो उसका पान करूंगा ये करूंगा तो गोपी जने गणे जनाए गोपी गणों को भी ये सूचना दे करके गोपी के सामने पुकार करके जनाए निज पान कह रहा है मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने उसका पांग करूंगी पास आओगी तो छोड़ दूंगा और पास नहीं आओगी तो मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने खूब सुन लो खूब देख लो मैं तो इस अधर्म अध का पांग करूंगा ये हमसे कहता है कि अहोशन गोपीगण अरे गोपियों सुनो गोपी कहकर के अरे निर्वुद्ध गोपिकाओ अरे गमार हो सुनो बले पिय तुम धन मैं बलपूर्वक तुम्हारे धन का दामोदर के अधर सुधा का पान कर रहा तुम्हार यदि थाके अभिमान यद तुम में थोड़ा सा भी अभिमान बचा हो, तुम्हार यदि थाके अभिमान तुम में ये थोड़ा सा भी अभिमान बचा हो तो तबे बोर क्रोध करी लज्जा भय धर्म छाणी तब मेरे ऊपर क्रोध करती हुई यहां आओ और लज्जा भय धर्म इन सब को छोड़ करके जब तुम यहां आओगे तो छाने दिमो कौरसिया पान उस समय मैं पान करते हुए भी इस को छोड़ दूंगा तुम क्रोध करती हुई यदि लज्जा भय धर्म का त्याग करके यहां श्याम के निकट पहुंचती हो तो मैं छाणी दिमू कर पान।, जितना पान किया उतना पान करके ही हट जाऊंगा मैं अलग हट जाऊंगा फिर अपने धन को तुम संभालते रहना जितना पान कर लिया उतना तो करी लिया। कर लिया इसलिए छाणी दिमू करसिया सिया पान मैं पान करके जितना पान कर लिया है फिर इन अधरों को अधा तबे मेरे क्रोधी कौरी तुम नहीं पीम निरंतर फिर मैं इस अधरामृत का निरंतर पान नहीं करूंगा तुम मोर नहीं डर, मैं तुम जैसी गोपालिका कमजोर स्त्रियों से कोई भयभीत होने वाला हूं क्या तुम नहीं मोरी डर मुझे तुम्हारा कोई भी भाई नहीं है तुमको पता लग गया तो लग जाने दो ऐसा नहीं है कि मैं डर करके भाग जाऊं मैं एक पुरुष हूं और तुम नारियों से डरने वाला नहीं है नहीं पिमु निरंतर में निरंतर पान नहीं करूंगा तुम्हारे मोर ना डर तुम्हें मुझसे अब भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है अन्य देखो त्रेर समान तुम नहीं आओगे तो मैं पान करता रहूंगा तुमको मुझसे कोई डर नहीं है तो मत और डर नहीं है तो आ जाओ और डर है तो भाग जाओ इसलिए अन्य देखो त्रिणेर समान तुम अभी जाओगी तो मैं उसको छोड़ दूंगा तुम ही आकर के पान कर लेना अन्य था में निरंतर पान करता रहूंगा मुझे तुमसे कोई भाई नहीं है अंध देखो त्रिण समान जब मालिक से ही भाई नहीं है तो अन्यों की तो मैं चिंता ही क्यों करता हूं अन्य, अन्य लोगों को तो तिनके के समान तुच्छ समझता हूं अन्य देखो त्रिने समान अंध लोगों को तो मैं तिनके के समान देख रहा तो नहीं पिमु निरंतर ये तुम आ जाओगे तो फिर अधराम्रत का मैं निरंतर पान नहीं करूंगा तुम्हारे तो मोर नहीं डर मैं तुमसे भी नहीं डरता हूं तुम यदि दूर हो तो मैं निरंतर पान करता रहूंगा और अन्य देखो तरण समान अन्य लोगों को तृण के समान देखती हूं देखता हूं ऐसे ये बेलू श्याम सुंदर के अधरामृत का पान करके इतना ढीट बन जाता है कि अधरावृत निज स्वरेचारिया से ही बोले अधरामृत ये अपने स्वर में अपने स्वर से संचारिया से ही बोले आप को अपने स्वर से संचरित करके वो बेणु आपके अधरामृत से पुष्ट होकर के सही बोले वो मुझे चुनौती देता है तो ये बेणु अपने स्वर में तत्वता अपना स्वर कौन सा है वो स्वर तुम्हारा है तुम्हारी बाल बोली ये अधरामृत तो ये वेणु उस समय बोलता है तो अधरामृत निजस्वर है तुम्हारे स्वर को ही तुमसे हिम्मत पा करके ये अत्यंत अत्यंत ढीठ हो गया है और संचारिया से ही बल आप अपने स्वर से इस वंशी को प्रेरित करते हुए तुम्हारी सहायता तुम्हारी पीछे से प्रोत्साहन पाने पर बैकिंग पाने पर ये बेणुंग हमसे उल्टे सीधे वचन कह रहा है और आकर्षय त्रिजगत जन त्रिजगत के जन को ये आकर्षित कर रहा है अमार धर्म भय कौरी यदि धैर्य धौरी तबे अमार कौरे विडंबन हमको धर्म का भय उत्पन्न करा रहा है और हमको धर्म का भय उत्पन्न करा करके यह वेणु हमारी विडंबना करते हुए विराजमान हो रहा है हमको ये कुल धर्म इनके बशीभूत देख करके और ये हमारी कि तुम कुल धर्म के कारण पास में आओगी नहीं और ये हमारी कमजोरी है और उस कमजोरी का ये वेणु लाभ उठा रहा है और लाभ उठा करके हमारी दुर्गति करते हुए विराजमान है गुरुजनों के आगे हमारी दुर्गति करता है हमारा धर्म भय कौरी हम जब धर्म का भय करती हैं और श्याम सुंदर के पास में नहीं रह आती हैं तब रही यदि धर्मधरी और यदि हम धैर्य धारण करके घर में ही रुकी रहती हैं तब भी अमार कौरे विडम्बन ये बेरोना हमारी विडंबना करता है अर्थात हम में जब विकलता उत्पन्न हो जाती है तो उस विकलता को देख करके ये हमारी हंसी करता है निवी खसाए गुरु आगे हाय गुरुजनों के आगे हमारी निवी बंधन उस समय शिथिल हो जाते हैं लज्जा धर्म कराये त्यागे लज्जा धर्म का त्याग करती है कैसे धोरी ये लया जाए और उस समय लज्जा का त्याग करके हम बहुत प्रयास कर रही थी अपने आप को धैर्य धारण करने का परंतु तो हमारा धैर्य टिकता नहीं है और ये बेड़ूनाद दुष्ट होकर केश पकड़ करके हमको शाम सुंदर के पास में ले जाता है केश धरे लाए आज केश पकड़ करके हमको ले आता है जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति बलात्कार करता है इसी प्रकार जैसे जो द्रौपदी के स्वयंबर के समय जैसे उसके केशों को पकड़ करके बल का प्रयोग उसके ऊपर किया गया ऐसे ये ही ये वेणु भी आज दुष्ट दुशासन बन करके जैसे केश पकड़ करके हमको श्याम सुंदर के पास में ला करके खड़ा कर देता है आन करे तुम्हार दासी और ये बल, बल पूर्वक हमको तुम्हारी दासी बनाना चाहता है शून्य लोके करे हासी हमारी ये दशा देख करके संसार हमारी हंसी करता है यही मत नारी रे नचा इस प्रकार ये वेणु परम दुष्टता धारण करते हुए हम नारियों को नचा रहा है अधरे रीति श्याम सुंदर के अधर की यही रीति है आर सुनो कुनीति एक कुति को और वर्णन करती हैं कर रही हूं किसे आधर सोने यार मेला कि इस अधर के साथ में जिसका भी मिलाप होता है सही ही भव्य भोज्यपान है अमृत समान यदि अधर के संग में किसी भी व्यक्ति का मिलाप हो जाए तो सही भक्ष्य भक्ष भोज्य पान ये अधर ही उस व्यक्ति के लिए भक्ष्य भोज्य पान करने योग्य हो जाते हैं अर्थात उस व्यक्ति की भूख प्यास भी समाप्त हो जाती है और वो इन अधरों का पान करना ही चाहता है, है अमृत समान ये अधर ही अमृत के समान हैं और जो अधरों का स्वाद है वही नाम है तार कृष्ण फेला उसका नाम ही कृष्ण फेला लव है माने श्री कृष्ण के अधरामृत उसका नाम ही कृष्ण फैला लव है से फेला एक लव उस का एक लव मात्र भी, एक मात्री मात्र भी अद्भुत है अपूर्व सुंदर है ना पाए देवता सब इसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं दम्भे केवा पति आए ये जो दंभ है इस दंभ इस दंभ को देख करके देवता के लिए भी जब ये प्राप्त नहीं है इसलिए ये देवताओं के ऊपर भी दंभ करती है ये कहती है मैं तो देवताओं से भी बढ़कर के हूं देवताओं को वो अमृत नहीं मिला और ये अमृत मुझे प्राप्त हो रहा है तो यदि किसी को एक फेला का एक लव मात्र भी प्राप्त हो जाए तो वो अभिमान में मतमाला हो जाएगा कि देवताओं को जो वस्तु प्राप्त नहीं है वो वस्तु मैं निरंतर पान कर उस वस्तु का मैं पान किया और उसके एक कण मात्र को पान करके मैं धन्य हो गया बहु जन्म पुण्य करे तभी सुकृति नाम धरे यदि कोई बहुत जन्मों तक कोई सत्कर्म करे सत्कर्म क्या है संतों की सेवा तत्वता संतों की सेवा ही सत्कर्म है तो यदि कोई वैष्णव सेवा करे सत्कर्म करे से सुकृत तार पाए तो संत की कृपा जो होगी वही सुकृति है और उस सुकृति से ही इस फेला लब को प्राप्त किया जा सकता है कृष्ण जिससे मैं तांबूल खाते हैं कृष्ण ये खाए तांबूल। कहे तार नहीं मूल उस तांबूल का कितना मूल्य है इसको कहा नहीं जा सकता है कहे तार ना मूल्य इस श्याम सुंदर के अध्रामृत तांबुल्य तांबूल का कोई भी मूल्य नहीं है ताहे आर दंभ पर पाटी उस चर्वित तांबूल के दंभ का क्या वर्णन बेणु के दंभ का वर्णन किया अब तांबूल के दंभ का वर्णन कर रहे हैं कि बेड़ू तो किसी को समझता नहीं है कि ये फेला लग, देवताओं को भी दुर्लभ है और उस है, और उस वो वो मुझे है अतः मेरा बड़ा यद कोई खाए तो वो ताम्बुल की ताम्बुल के अभिमान का क्या कहना उस तांबुल की अर्धचंद तांबुल का अभिमान तो अद्भुत है तार येवा उद्गार तारे कौ अमृतसार श्री श्याम जब अपने पान को थूकते हैं उगलते हैं उस समय तारे कौ अमृत साहब वो श्याम सुंदर का अर्धचर्वित तांबुल वही अमृत का सार होकर के विराजमान है आलूबाटी और श्री श्याम साहब सुंदर उस फेला लप को अर्धचर्वित तांबुल की आल बाटी बनाते हैं किसको आल बाटी कहते हैं पीक पीठदान उस की आलबाटी बनाते हैं गोपियों के मुख को ये सब तुम कुटनाटी छाण ए पर श्याम सुंदर कुटनाटी का त्याग करो कुटनाटी माने कुटिलता इस छल का धोखेबाजी का कुटनाटी का तुम त्याग करो छाण यही परपाटी ये छल करने की जो परपाटी है इन गोपियों को मोहित करने की जो परपाटी वो इसको तुम छाल छोड़ो वेणु द्वारे काहे हर प्राण बेणु के द्वारा क्यों बटमारी करते हुए हो राजनी करने वाला जो छल होता छलिया होता है वो अपने साथ में बैठे हुए सहयात्री से ये कहता है अजी आप लीजिए ये इलायची आप लीजिए ये पान ऐसा कहकर के सुपारी पान कोई भी वस्तु मुख्युद्धि की मैं भी ले रहा हूं आप भी लीजिए आप भी लीजिए और उसको जब देता है तो जब वो सहयात्री किसी छलिया के द्वारा दिए गए धोखेबाज के द्वारा दिए गए उस छल बटका को खाता है तो छल भटका को खाते ही वो पहले तो बड़ा मीठा लगता है खाने में जी पर रखने में और फिर बाद में एकदम व्याकुल हो जाता है वो मूर्छित हो जाता है और उसके पेट में ऐसी जलन होती है कि वो तड़फड़ाता है उसको पा करके। तो द्वारा काहे हर प्राण और उसके प्राण ही हरण हो जाते हैं तो अरे छलिया तो बेणू के द्वारा बेणु नागरूपी इस छल भटका को खिलाकर के क्यों हमारे प्राणों का हरण कर रहा है यह अधल भटका है इसके द्वारा प्राणों को हट रहा है और आपना हास लागे नहीं नारीर बद भाग भागी अरे तू आप हंसी लागे तुझे हंसी लग रही है जब हम तड़फते हैं तेरे अदरा मृत को पाकर के वो सहयात्री जब पहले तो स्वाद में उसको मुंह में रख लेता है और गटक जाता है और जैसे ही गटका वैसे ही उसके पेट में जब जलन होती है तो उसकी जलन को देख करके वो छलिया खूब हंसता है वो धोखेबाज राहजनी करने वाला खूब हंसता है ना नारियन बधभागी अरे के बध का क्यों पात्र बन रहा है देह ना क्यों नहीं करा रहे हो ऐसे श्रीमद महाप्रभु उस समय अत्यंत व्याकुल होकर के ये कह रहे हैं और स्वर्तवर्धनम शोक नाशनम श्लोक की ही टीका करते हुए विराजमान है इसी तरह के भाव श्रीमन महाप्रभु ने प्रकट किए थोड़ी सी लाइन है उनको आगे कल के प्रसन्न बोलो शुभावन हरि लालय गौर हरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय रमन जै जै। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरिमो